पातंजल योग प्रदीप सदर्शन समन्वय दस मूल धर्म दस मौलिकार्थ दस मूलभूत धर्म हैं अस्तित्व संयोग वियोग शेषवृत्तित्व एकत्व अर्थवत्व परार्थ्य अन्यता अकर्तृत्व और बहुत्व व्याख्या अव्यक्त और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना हुई है पुरुष तो सदा ही अपने वास्तविक शुद्ध ज्ञान स्वरूप से असंग निर्लेप और निर्विकार ही रहता है यह जड़ अव्यक्त का धर्म संयोग उसमें विकल्प से कहा जाता है शिष्ट में जो धर्म पाए जाते हैं वे कार्य जगत के धर्म हैं उससे पहले मूलभूत अव्यक्त और पुरुष में जो धर्म पाए जाते हैं वे मौलिक धर्म है अस्तित्व संयोग वियोग और शेष वृत्तित्व ये चार धर्म पुरुष और अव्यक्त दोनों के हैं संयोग और वियोग परिणामी अव्यक्त के स्वाभाविक और वास्तविक धर्म हैं किंतु कूटस्थ नित्य पुरुष में विकल्प से कहे गए हैं अव्यक्त और पुरुष दोनों में अस्तित्व है दोनों परस्पर संयुक्त होते हैं जिससे शिष्ट रचना होती है दोनों वियुक्त होते हैं जब मोक्ष होता है दोनों विद्यमान रहते हैं जब प्रलय होती है भावा गणेशादि ने जीवन मुक्त के संस्कार मात्र से चक्र भूमिवत शरीर की जो स्थिति है उसको शेष वृत्ति मानकर केवल पुरुष का धर्म बतलाया है एकत्व अर्थ अर्थवत्व और परार्थ ये तीन धर्म अव्यक्त में है अव्यक्त एक है प्रयोजन वाला है पुरुष जीव को भोग और अपवर्ग देना इसका प्रयोजन है और परार्थ है क्योंकि पुरुष के लिए काम करता है अपने लिए नहीं भावा गणेशाजी ने अर्थवत्व को पुरुषार्थवत्व मानकर पुरुष का धर्म कहा है एकत्व यह धर्म पुरुष अर्थात शुद्ध चेतन तत्व का तथा समष्टि अंतकरण विशुद्ध सत्वमय चित्त की अपेक्षा से उसके सबल स्वरूप ईश्वर का भी है अन्यता और बहुत्व जड़ वर्ग से भिन्न होने से अन्यत्व धर्म पुरुष का है और व्यष्टि अंतकरणों के संबंध से जीव अर्थ पुरुष का बहुत्व धर्म है जो व्यष्टि अंतकरणों सत्व चित्तों की अपेक्षा से परस्पर भिन्न और संख्या में बहुत अनंत है अकर्तृत्व यह धर्म पुरुष शुद्ध चेतन तत्व का है पुरुष अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से करता नहीं है किंतु दृष्टा है कर्तित्व यह धर्मगुणों में है संगति अगले सूत्र में शिष्ट रचना का प्रयोजन बताते हैं